हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हम सूरत गुजरात में है और ये ही पवित्र साप नदी जो आजकल का नदी बोलते हैं और प्राचीन नाम है छापकी तो पुराण शास्त्र में हमें पता मिलती है कि ये चापसी यमुना नदी की बहन है एक ही बात है सूर्यदेव तो ऐसे ये भारत का एक गौरव है कि भारत में बहुत से तीर्थ स्थान है और पवित्र नदियां अंगी है जिनमें सप्त नदी सबसे मुख्य और प्रसिद्ध है गंगे चा यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती नामद सिंधु कावेरी जलई स्मिन सनिधि गुरु आज तक पुण्यशाली हिंदू जन नहन का समय चाहे भी बाउकी से स्नान करते हैं चाहे भी खुआ में या तालाब में तो ये मंत्र उच्चारण कहते हैं जिससे जल स्मिन सनिधि खुद वो सब पवित्र नदी उपस्थित होते हैं, वही जो में जब श्रद्धा से यही मंत्र सहन हैं, तो ये भारत का एक आध्यात्मिक सुविधा है कि ये ये सभी पवित्र नदी अंग पुण्यशाली हिन्दुओं आज तक स्नान करते हैं तो ये सभी पवित्र नदी का दर्शन स्पर्शन और चिंतन करने से लोग पवित्र बन जाते हैं ये सब नदी है ये सप्तः नदी है उसमें छाप की नदी नहीं है लेकिन वो सप्तः मुख्य नदी के अलावा बहुत बहुत पवित्र नदी है वो भारत में नदी है और दो नद है नदी का मतलब स्त्री और नद पुरुष तो सोन जो बिहार में सोन नद है और ब्रह्मपुत्र एक महान नद है जो आसम में से आ रहता है तो दो नद है और सब दूसरे नदी है सब व्यक्ति है इससे ऐसा नाम है ब्रह्मपुत्र और यमुना गंगा ये गंगा यमुना सब देवी है और नदी के रूप में इस भारत देश में उपस्थित होते हैं जैसे कि ये जव में स्नान करने से और खाली वो पवित्र जव का दर्शन करने से और खाली स्मरण करने से लोग पवित्र बन जाते हैं तो ऐसे इतनी सी पवित्र नादी हैं और तीर्थ स्थान और धाम भी है जिसमें जिनमें चार धाम सबसे प्रसिद्ध है उत्तर की दिशा में बाद्रीनाथ है पश्चिम की दिशा में द्वारका दक्षिण की दिशा में रामेश्वरम और पूर्व की दिशा में पूरी धाम है और हिमालय सारतों में और चार धाम है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और ऐसे बहुत बहुत धाम और तीर्थ स्थान है अयोध्या मथुरा और दक्षिण भारत में तिरुपति बहुत ही प्रसिद्ध है रंगनाथ स्वामी का धाम है श्री श्री रंगम और उडुपी फंग्रफ पंदर, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और लीलास्थान है मायाप और धाम तो ये सब पवित्र तीर्थ स्थान और धाम जाके तीर्थयात्र करके आज तक पुण्यशाली हिंदुओं आप पवित्र करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं ये भारत का एक गौरव है और एक रहस्य है कि अगर हम अवसर नहीं मिलते गंगा में स्नान करना यमुना में स्नान करना छात्री नदी में स्नान करना अगर वो अवसर नहीं है हमको तो हम हरि नाम करने से वो सब ही में सुविधाओं का पल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवके पलम खलोना से मुख्य या एक ही उपाय है खाली काल नहीं खाली योग नहीं मुख्य उपाय है फरम गाथी प्राप्त करने के लिए वो ही हरि नाम करना तो अगर हमें अवसर नहीं है वो ये सब पवित्र जाओ में स्नान करना तो हरि नाम करने से तो सभी आध्यात्मिक जीवन के एक साथ उठे एक बार हरिनाम करने से हजार हजारों तीर्थ यात्रा होते हैं हजार हजारों रंग स्थान पूर्ण होते हैं तो फिर भी अच्छा हो अगर अफसा मिलते उठते तो ये सब तीर्थ स्थान में और पवित्र नदी में यात्रा करना तो फिर भी अगर ऐसे अब बिल्कुल नहीं होते हैं जैसे कि आज का महापुर की कृपा से पूरी पृथ्वी में बहुत भक्ते अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में अफ्रीका में जिनके कोई अवसर नहीं है तो ये सब पवित्र स्थान है यहां तो फिर भी अगर अमेरिका में रहने से या ऑस्ट्रेलिया में रहने से अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन और जप करते हैं तो एक सच और सब फायदे में उठते सब में होते है जो गंगा स्नान करने से मिलते हैं जो सापती नदी में स्नान करने से मिलते हैं और एक और विचार है नरोत्तम दास ठाकुर वे एक महान आचार्य थे और वे फदमा नदी के छठ पर रहते थे वो आज वो बांग्लादेश में खेतुरी धाम वो फदना नदी वो फदमा नदी वो ही गंगा है लेकिन वो गंगा जब फुर बंगा जो आज का बांग्लादेश कहते हैं जब बंगा में प्रवेश करते हैं वो गंगा जी का नाम फदना होते हैं। तो नरो स्वयं उपादमा नदी के पास रहते थे लेकिन नरो चंद ठाकुर का विचार था की गंगारा फराशा हाई लाश्चात है भवन दर्शन नहीं पवित्र करो ऐम तो, तो वैष्णव महाजन के बारे में कहते हैं कि बहुत बहुत बार गंगा जाओ स्पर्श संघ के पश्चात एक व्यक्ति पूर्ण पवित्र हो जाते हैं लेकिन शुद्ध वैष्णव जन का खाली एक बार दर्शन करने से तना मतलब उसी समय इमीडिएटली वे शुद्ध बन जाते हैं तो कैसे होते हैं सीचे छाने चार सामने समय कि साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र क्या लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है अर्थात सभी शास्त्र का सिद्धांत है कि शुद्ध वैष्णव की, शुद की संगति से लव मात्र उसका मतलब एक सेकंड से कम में समय में सर्व सिद्धि मिल जाते हैं शुद्ध वैष्णवों की संगति करने से तो ये सब शुद्ध पवित्र जव है लेकिन बार बार स्नान करने से ये सब पवित्र नदियों में स्नान करने से अध्यात्मिक पूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है लेकिन एक बार साधु संघ करने से साधु संघ मतलब शुद्ध वैष्णव की संगति तो एक बार शुद्ध वैष्णव सिंह की संगति करने से हम जीवन की पूरी संस्थी मिल सकते हैं वो पूरी संस्थिति क्या है वो है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना क्योंकि शुद्ध वैष्णव जन इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं किस लिए हम अभी नौ में जा रहे हैं ये एक प्रकार का आनंद है और ऐसे ही जीवों सब कुछ जो कहते हैं तो खुद का आनंद के लिए ही है करते, है। करते हैं लेकिन शुद्ध वैष्णव जन इस भौतिक जगत में घमन कहते है खुद का आनंद के लिए नहीं है लेकिन कृष्ण सब को कृष्ण प्रेम आनंद देने के लिए तो ऐसे ही शुद्ध वैष्णव जन जिद भी जाते हैं और सबको कहते हैं भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा हे भाई भज कृष्ण कृष्ण का भजन करो बोलो कृष्ण कृष्ण नाम बोलो और करो कृष्ण शिक्षा भगव गीता यथारूप फल फर, है तो ऐसे ही शुद्ध वैष्णवों की संगति से हम तुरंत ही वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, जो हजार हजार बार पवित्र का जाओ में स्नान करने से नहीं मिलते वो खायान मिलते, उठे शुद्ध वैष्णव की संगाती करने से तो ऐसे अच्छा है अगर अवसर हो तो अवश्य ही आप जाइए वृंदावन जाइए मायापुर जाइए थोड़ी जाइए थोड़ी जगन्नाथ का दर्शन किसी है। लेकिन यही समझना चाहिए कि तीर्थ स्थान जाना क्या क्या है खाली जव स्पर्श करने नहीं खाली मंदिर दर्शन करने नहीं लेकिन वो सबसे बड़ा पाव जो प्राप्त होते हैं, तीर्थ यात्रा करने से वो ही है साधु संगति तो श्रीमद भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो सिर से यात्रा कहते हैं लेकिन सोचते ही कि कली जल स्पर्श करने से मेरी यात्रा सीधा हुई तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तो गाधा की जैसे हैं क्योंकि वो गाधा और ऐसे पासो तो जल स्पर्श करते हैं तो वही भी नदी से जाओ फिरते हैं लेकिन की ये नदी पवित्र है और जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना तो फांसो जो पानी फिरते हैं नदी से तो फांसो तो भगवान की भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं होती है तो सर से यही जाओ है हम फी लेते हैं तो वैसे भी अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते हैं और सोचते हैं कि खाली स्नान करने से और मंदिर में दर्शन करने से मेरी यात्रा पूर्ण हुई तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि की चेतना तो एक गाधा की बुद्धि जैसे है क्योंकि पवित्र तीर्थ स्थान जाके फारम फॉ य है वो वो क्षेत्र निवासी साधुजन के स्वीमुख से भगवान के यश गुण लीला रूप नाम सौंदर्य इत्यादि के बारे में सुनना अर्थात भगवत गीता उपदेश श्रीमद् भागवत वानी सुन्न शुद्ध वैष्णव जन्म ऐसी और एक विचार है कि यदि हमें अवसर नहीं ये सब चेत ऐसी यात्रा करना और अगर अवसर नहीं प्रतिदिन ऐसे पवित्र नदी के जल में स्नान करना तो सबका अवसर है प्रतिदिन शुद्ध वाइसा की संग जाति करना ऐसे होते जैसे की आ, आज का ऐसा सुविधा है टीवी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से टेप सीडी के माध्यम से शुभ वैष्णव की दिव्य बाणी सुन जाते हैं और आज आ, सब के पास का शब्द की फास भगवत गीता श्रीमद् भागवत, वैकना का अवसर है तो ऐसे यही सब आ, पवित्र वाणी सुनने से हम हर हा रोज पवित्र वाणी जल में स्नान कर सकते हैं। वो भगवान की बाणी जो इनके शुद्ध भक्तों के श्री मुख से सुन जाते हैं वो अमृत है अमृत का मतलब जिसके द्वारा मृत्यु नहीं होते है तो ऐसे गंगा जाओ सात जाओ यमुना जाओ नाम तो ये सभी जाओ अमृत है क्योंकि अगर श्रद्धा से जब स्पर्शन होते हैं तो इससे ये सब की देव्यांग की कृपा से हम धीरे धीरे अमृत मार्ग में प्रगति कर सकते हैं लेकिन अगर हम शुद्ध वैष्णवों की अमृत वाणी दिन सुनते हैं तो हम भगवान की कृपा से उसी वाणी में आ ओ, पवित्र जाओ सां करने से और बड़ा फल में वो फल क्या होगा कि चेतना शुद्ध होती है तो ये भगवत वाणी सुनने से तो ऐसा है अगर हर समय तो थोड़ी जाइए माय मेपुर जाइए मथुरा जाइए श्रीरंगम जाइए यूरोपी जाइए तो खरे एक बार जीवन में ऐसे ही अवसर मिलेंगे लेकिन हर रोज हम सब अवसर मिलते हैं भगवत गीता यथारूप अध्ययन करने तो जैसे कि लोग जल में पवित्र जल में स्नान करते हैं और जो ऐसे ऐसी यात्रा पूर्ण होती है जव स्पासन करने से तो वैसे भी अगर हम गीता अध्ययन करते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते हैं, वो गीता का गहरा आर्थ क्या है इसको समझने में प्रयास नहीं होते हैं, तो खाली मशीन जैसे अगर हम गीता पढ़ते हैं, है धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र किमको समझाया अगर हम मशीन जैसे पढ़ते हैं तो उससे ही फायदा होगा लेकिन इतना सा फायदा नहीं होगा तो भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए तो पूरा ध्यान के साथ भगवान जो भगवत गीता की वक्ता इनके चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान ये गीता आपकी वाणी है आप कृपा करके इस भूचित जागत में आते हैं और आपकी असीम दया से हमको भगवदगीता बतलाते हैं जैसे कि हम समझ सकते हैं आप कौन हैं हम कौन हैं आप और हम हम दोनों के बीच में क्या संबंध है आप कैसे भगवान हैं आप हम कैसे आपके दास है तो ये सब ज्ञान है गीता में तो वो भगवत गीता की भावना में प्रवेश करना चाहिए जैसे कि शुद्ध पुण्यशाली हिंदुओ पवित्र जल में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार मन लगा के इस भगवत गीता ज्ञान में स्नान करना चाहिए गीता गंगो दंग फुल हाँ, जा, और जानवाना विद्य ये गीता जाओ फिरने से हम फुलर फुलर जन्म और फून मृत्यु हाँ, नहीं मलेंगे हम मुक्त हो जाएंगे गीता सुनने से तो ऐसा है आप हर रोज गीता की अमृत वाणी में स्नान कीजिए ये पवित्र जाओ गीता की अमृता ये पवित्र जाओ फिले तो कैसे भिन्न है वो अमृत वाणी छान में से और मन में से भिन्न है और आगा भगवगी गीता ऐसे भिन्न है तो जरूर अवसर नहीं मिलके ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करके भी हम अध्यात्मिक जीवन के सभी खन नफा उंग सकते सिर्फ भज कृष्ण बोलो कृष्ण खोलो कृष्ण शिक्षा से अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलने से और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा लेने से हम सभी आध्यात्मिक जीवन की सुविधा उम्र उठते तो क्यों ये है कृष्ण भक्ति बहुत सारो है बहुत सुंदर है जैसे कि ये नदी का जल बहुत सुंदर है बहुत साफ है तो वैसे भी शुद्ध भक्तों के मन बहुत सारव है और बहुत सुंदर है बहुत शुद्ध है क्योंकि भक्तों के मन में सदैव भगवान श्री कृष्ण विद्यमान होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की फकाठी होते है शुद्ध भक्तों के मन में तो हमारा मन इस पवित्र जाओ पवित्र जाओ जैसे होन, होना चाहिए एकदम साफ होना चाहिए तो मन साफ हो जाते कैसे ये पवित्र जाओ स्पर्श ठंड से और उससे और अच्छा उपाय है मन शुभ बनाने के लिए वो ही भगवान की भक्ति जिसमें आध्यात्मिक वानी सुनना मुख्य है और उससे भी और मुख्य है सदैव सर्वत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा, रामा हरे हरे जाप और की तो यही है हमारे हमारा परामर्शन तो हर बार हम यही कहते हैं और हमारा मैसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम बार बार तो यही उपदेश देते हैं हमारा उपदेश नहीं है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और थोड़ा जागर निवासी के लिए कल्याण उपदेश है यही उपदेश है सदैव सर्वत्र हरि कृष्ण बोलो सर्वत्र सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए और इस प्रकार से आप आध्यात्मिक जीवन की पूरी संस्कृति करेंगे